शो टॉक कंथोरे कांकर घने नंबर फोर पहला प्रश्न कृपा करके शराब की तो बात ना करें क्या प्रभु भक्ति के लिए आप और कोई उपमा नहीं ढूंढ सकते हैं शराब से सुंदर कोई उपमा नहीं है शराब शब्द से चौंके मत भक्ति एक अनूठी शराब है अंगूर की नहीं आत्मा की और भक्ति और शराब में कुछ गहरा तालमेल है शराब भुलाती है भक्ति मिटाती है शराब क्षण भर को करती वही काम जो भक्ति सदा के लिए करती थी। है शराब भक्ति है और भक्ति शाश्वत शराब है शराब का इतना आकर्षण है सदियों से सदा से क्योंकि आदमी जब अहंकार से बहुत पीड़ित और परेशान और चिंताओं से बहुत ग्रस्त और संतापों से बहुत बोझिल हो जाता है तो एक ही उपाय मालूम पड़ता है किसी तरह अपने को भुला बैठो थोड़ी देर को सही थोड़ी देर को भूल जाए ये अहंकार भूल जाए ये चिंताएं भूल जाए ये विषाद शराब थोड़ी देर को अहंकार पर पर्दा डाल देती तुम्हें याद नहीं रहती कि तुम कौन हो थोड़ी देर को डुबकी लग जाती झूठी है डुबकी फिर लौट आओगे, शराब मिटा नहीं सकती सिर्फ धोखा दे सकती है फिर लौटोगे और चिंताएं कम भी ना होंगी शायद इस बीच बढ़ भी जाएंगी क्योंकि जितनी देर तुम शराब में डूबे रहे चिंताएं खाली नहीं बैठी रही उनका काम जारी उनका उलझाव बढ़ रहा है उतने समय में उनमें और नए पत्ते निकल आएंगे और नई शाखाएं निकल आएंगी तुम और भी चिंतित हो जाओगे शायद और चिंता में और ज्यादा शराब पी लोगे एक दुष्चक्र पैदा होगा लेकिन भक्ति की शराब भी है तो शराब ही उसमें अहंकार भूलता नहीं अहंकार विनष्ट ही हो जाता है। शराब में विस्मरण है भक्ति में विसर्जन फिर तुम लौट के कभी भी वही ना हो पाओगे जो तुम थे अहंकार गया सो गया और अहंकार के साथ गई सारी गांठें चिंता की दुख की पीड़ा की अहंकार ही मूल गांठ है मैं हूं यही भाव सारे उपद्रवों की जड़ है मैं नहीं हूं ऐसी प्रती परमात्मा है इस प्रतीति का द्वार बन जाती इसलिए मैं तो भक्तों को शराब भी कहता हूं और इससे बेहतर उपमा संभव नहीं है और मैं ही कह रहा हूं ऐसा भी नहीं बड़े पुराने दिनों से यह बात अनुभव की गई कि इस पृथ्वी पर शराब ही ऐसा तत्व है जो थोड़ी सी खबर देता है उस परलोक की कुरान कहता है बहिष्त में स्वर्ग में शराब के चश्मे बहते वह भी प्रतीक है उसका अर्थ है अपूर्व आनंद के झरने बह रहे हैं जिनमें डुबकी लगा ली तो सदा के लिए खो गए एक बार गोता लग गया तो खो गए विस्मरण के झरने बह रहे हैं शराब के झरने का इतना ही अर्थ होता है स्वर्ग अगर आत्मविस्मरण न हो तो और क्या होगा फिर बाबा मलुकदास के साथ तो और भी इस प्रतिमा का तालमेल है मलुक कहते हैं कि भक्त ऐसे चलता सं्यस्त ऐसे चलता जैसे मस्त हाथी पागल हाथी किसी अपूर्व रस से भरा झलकता चलता छलकता चलता कोई किस तरह राज उल्फत छुपाए निगाहें मिली और कदम डगमगाए परमात्मा से आंख मिल जाए तो फिर छुपाओगे कैसे परमात्मा की जरासी झलक मिल जाए तो छुपाओगे कहां लाख छुपाओ पता चल चल जाएगा उठते बैठते बोलते ना बोलते सोते जागते पता चल जाएगा कोई कभी छिपा पाया परमात्मा को जानकर कोई उपाय नहीं छिपाने का यह तो ऐसे है जैसे अंधेरी रात में किसी ने दिया जलाया हो और दिया को छिपाने की कोशिश करे कैसे छिपेगा फूल खिला हो और फूल सुगंध को छिपाने की कोशिश करे कैसे छिपेगी कोई किस तरह राजे उल्फत छिपाए यह प्रेम का रहस्य छिपाए छिपता नहीं निगाहें मिली और कदम डगमगाए और जो पहली खबर मिलती है कि परमात्मा से कुछ संबंध जुड़ा वो कदम के डगमगाने से मिलती एक मस्ती बहने लगती इसलिए मैंने शराब की की बात कही और तुमसे मैं यह भी कह दूं इस संसार में मिलने वाली शराब तुम तब तक छोड़ ना सकोगे जब तक तुम परमात्मा की शराब का स्वाद न ले लो जिस दिन परमात्मा की शराब का स्वाद आ गया सब शराबें फीकी और तिक्त और कड़वी हो जाती फिर कोई शराब जिचती नहीं जिसने उस परम को पी लिया फिर और कोई चीज कंठ में उतरती नहीं फिर रास नहीं आती फिर सब चीजें छोटी पड़ जाती परमात्मा से आंख मिल गई तो फिर इस जगत में किसी की आंख से आंख मिलाने का भाव चला जाता परमात्मा से आंख मिल गई तो इस जगत में फिर किसी से भी कोई आसक्ति और प्रेम नहीं रह जाता बड़ा प्रेम आ जाए तो छोटा अपने से चला जाता है सूरज निकल आए तो जो दिया अंधेरे में छुपाए नहीं छुपता था सूरज के निकलने पर अपने आप छुप जाता है उसका पता ही नहीं चलता देखते नहीं रोज रात आकाश तारों से भर जाता है सुबह तारे कहां चले जाते क्या तुम सोचते हो कहीं चले जाते अपनी जगह है लेकिन सूरज निकल आया विराट प्रकाश फैल गया उस विराट प्रकाश में छोटे छोटे टिमटिमाते तारों का प्रकाश खो जाता अपनी जगह है जब सूरज विदा हो जाएगा तब भी फिर टिमटिमाने लगेंगे अभी भी टिमटमा रहे लेकिन बड़े प्रकाश के सामने छोटा प्रकाश छिप जाता है भक्त तो मस्ती में है भक्त तो बेहोशी में और इस बेहोशी का मजा कुछ ऐसा है कि बेहोशी बढ़ती है और होश भी बढ़ता है यही तो चमत्कार है यही तो रहस्य एक तरफ भक्त की बेहोशी बढ़ती और एक तरफ भक्त का होश बढ़ता है बेहोशी आती अहंकार की तरफ और आत्मा की तरफ होश आता है। एक तरफ भक्त गमाने लगता है, दूसरी तरफ कमाने लगता है। अहंकार के सिक्के खोने लगते हैं हाथ से और आत्मा के सिक्के हाथ में पड़ने लगते हैं। चाल है मस्त नजर मस्त अदामे मस्ती जैसे आते हैं वो लौटे हुए मैखाने से मंदिर से भक्त को आते देखो पूजा ग्रह से भक्त को आते देखो या पूजा ग्रह की तरफ जाते भक्त को देखो उसकी धुन सुनो उसके हृदय के पास थोड़ा कान लगाओ उसके पास तुम तरंगे पाओगे शराब की भक्त के साथ रहो तो धीरे धीरे तुम भी डूबने लगोगे भक्त का संग साथ तुम्हें भी बिगाड़ देगा मीरा ने कहा है सब लोक लाज खोई साधु संगत साधुओं के संग में सब लाज खो गई मीरा राज घराने से थी फिर राजस्थानी राजघराने से जहां घूंगट उठता ही नहीं फिर सड़कों पर नाचने लगी शराब ना कहोगे तो क्या कहोगे पागल हो उठी दीवानी हो गई राहों पर चौराहों पर नृत्य चलने लगा जिस राजरानी का चेहरा कभी किसी ने ना देखा था भीड़ और बाजार के साधारण जन उसका नृत्य देखने लगे घर के लोग अगर परेशान हुए होंगे तो कुछ आश्चर्य नहीं और उन्होंने अगर जहर का प्याला भेजा तो मीरा से दुश्मनी थी ऐसा नहीं मीरा को पागल समझा और घर की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगाए दे रही लेकिन जिसको परमात्मा की शराब चढ़ जाए फिर कोई और प्रतिष्ठा मूल्य नहीं रखती उर्दू पर्शियन अरबी संतों ने बहुत शराब की उपमा का प्रयोग किया है उमर खयाम तो जग जाहिर है और तुम चकित हो गए जानकर कि उमर खयाम कभी शराब पिया ही नहीं वो तो परमात्मा की शराब की बात कर रहा है उमर खयाम के साथ बड़ा अनाचार हो गया है फिज जराल ने जब पहली दफ़ा उमर खयाम का अंग्रेजी अनुवाद किया तो फिजराल ठीक से समझा नहीं की बात क्या है वो समझा कि शराब यानी शराब जैसा कि प्रश्न पूछने वाले ने समझ लिया कि शराब यानी शराब फिज जराल के अनुवाद के कारण सारी दुनिया में एक भ्रांति फैल गई क्योंकि उसी के अनुवाद से उमर कयाम जाहिर हुआ अनुवाद अनूठा है लेकिन बड़ी भ्रांतियों से भरा है पहली भ्रांति तो यही है कि उमर खयाम एक सूफी फकीर है एक अलमस्त फकीर बाबा मलूक से मिल बैठता तो दोनों की खूब क्षमती दोनों एक दूसरे की बात समझ लेते शायद कहने की जरूरत भी ना पड़ती शायद बोलते भी ना सांस सांथ डोलते शायद नाचते कौन कहे कौन जाने ऐसे अनूठे लोग मिल जाएं, तो उनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती उमर खयाम सूफी फकीर था शराब की बात में तो वो परमात्मा की बात कर रहा है मधुशाला से मतलब है परमात्मा का घर साकी से मतलब है खुद परमात्मा साकिया तस नगी की ताब नहीं जहर दे दे अगर शराब नहीं और अगर परमात्मा ही पिलाने वाला हो तो फिर कौन फिक्र करता अगर जहर भी पिला दे तो ठीक साकिया तस नगी की ताब नहीं तू फिक्र मत कर अगर शराब ना हो तो जहर दे दे जहर दे दे अगर शराब नहीं चलेगा तेरे हाथ से जो मिल जाएगा वही अमृत है वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको क्या बात है तुम्हारी शराब तहूर की इस्लाम कहता है कि स्वर्ग में शराब के चश्मे बह रहे हैं पूछना चाहिए कि क्या करोगे इन शराब के चश्मों का क्योंकि यहां तो तुम लोगों को सिखाते हो शराब ना पियो जो शराब पीते हैं वो तो नरक जाएंगे वो तो बहिस्त जाएंगे नहीं जाहिर है गणित साफ है जो यहां शराब नहीं पीते शराब छोड़े हुए हैं जीवन का सब रंग रंग तोड़ा हुआ है ग्रस्त है नहीं है विरागी हैं उदासी हैं वे जाएंगे स्वर्ग मगर वे करेंगे क्या वहां शराब के चश्मों का जिन्होंने कभी पी ही नहीं वायस न तुम पियो धर्मगुरु न तो तुम पीते हो न किसी को पिला सको और न तुम किसी को पिला सकते हो क्या बात है तुम्हारी शराब तहूर की फिर सार क्या हुआ तुम्हारे स्वर्ग की शराब का ना तुम खुद पियोगे न किसी को पिला सकोगे न पीने की हिम्मत है न पिलाने की हिम्मत और वहां जो लोग होंगे वो न पीने वाले होंगे कसमे खाए हुए लोग होंगे और वहां शराब के चश्मे बहाने से सार भी क्या है ये पंक्तियां महत्वपूर्ण है इसका अर्थ है ये हुआ कि अगर तुम्हें परमात्मा के जीवन में कभी प्रवेश करना हो तो उदास होकर प्रवेश मत करना इस जीवन में जहां भी जैसे भी जितना भी क्षण भंगुर सही जो सुख मिलता हो उसका स्वाद लो उस स्वाद में भी परमात्मा का स्वाद अनुभव करो बूंद सही लेकिन बूंद में भी है तो सागर ही क्षण भंगुर सही लेकिन क्षण भंगुर में भी छाया तो पड़ती शाश्वत की इसलिए भक्त कहता है जीवन को भागो मत जीवन को छोड़ो मत जीवन को जियो मलुक कहते हैं घर में रहे उदासी बांगो मत कहीं बीच बाजार में रहो घर में रहे उदासी और उदासी का अर्थ मैंने समझाया उदास नहीं उदासी का अर्थ है उद परमात्मा के पास बैठा रहे, रहे बाजार में लेकिन मन परमात्मा के पास रहे बैठक उसके पास लगी रहे शरीर बाजार में रहे और प्राण उसके पास रहे ऐसे आदमी का नाम उदासी नाचो गाओ गुनगुनाओ वसंत है तो खिलो फूलों जैसे और जब वृक्ष नाचते हो हवाओं में तो तुम भी नाचो और जब सूरज उगे तो गुनगुनाओ गीत गाओ प्रार्थना करो सब तरह से अपने जीवन को आनंद से भरो और हर आनंद में परमात्मा का अनुग्रह स्वीकार करो तो ही तुम किसी दिन स्वर्ग के आनंद को पाने के योग बन सकोगे नहीं तो स्वाद ही नहीं रहेगा जरा सोचो तो, तो तुम्हारे सब उदासी तथा कथित उदासी और विरागी और सन्यासी सब स्वर्ग पहुंच जाएं तो स्वर्ग की हालत नरक से भी बदतर हो जाए हो गई होगी अब तक तुम्हें नरक में चाहे थोड़े भले आदमी मिल जाए मुस्कुराते गुनगुनाते गीत गाते नाचते मगर स्वर्ग में कहां मिलेंगे स्वर्ग बड़ा उदास हो गया होगा स्वर्ग में धूल जम गई होगी स्वर्ग में कोई उत्सव तो नहीं हो रहा होगा ये पंक्तियां ठीक ही हैं वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको क्या बात है तुम्हारी शराब तहूर की पीना तो यहीं सीखो संसार पाठशाला है संसार छोटा सा आंगन है जिसमें तुम उड़ना सीखो ताकि एक दिन तुम विराट के आंगन में भी उड़ सको इस संसार में वो परमात्मा में कोई अनिवार्य विरोध नहीं ये परमात्मा की ही सीढ़ी है होना ही चाहिए उसका है तो उसकी ही सीढ़ी होगी उसका हो के उसके विपरीत कैसे होगा इन सीढ़ियों हो का उपयोग करो निश्चित इसके पार जाना है सीढ़ियों पर अटक नहीं जाना लेकिन इसका उपयोग करो तुम्हें बेचैनी शराब शब्द से हुई क्योंकि तुम्हें लगा कि शराब तो सांसारिक चीज अगर ठीक से समझो तो संसार के अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरे शब्द ही नहीं है तुम जो भी शब्द उपयोग करोगे वो सभी सांसारिक होंगे शास्त्र कहते हैं परमात्मा को पालने का आनंद है ऐसा जैसे करोड़ गुना विषयानंद विश्यानंद तो सांसारिक हो गया संभोग से जो सुख मिलता है उसका करोड़ गुना लेकिन बात संभोग की हो गई हम कहते हैं संसार क्षण परमात्मा शाश्वत लेकिन शाश्वत को नापने का उपाय भी क्षण हम कहते हैं यहां जो जरा सी देर को मिलता परमात्मा में सदा को मिल जाता लेकिन हमारी भाषा तो यहीं की होगी भाषा मात्र पृथ्वी की है आकाश को समझाने चलोगे तो भी पृथ्वी की भाषा का ही उपयोग करना पड़ेगा सर आप कुछ बुरा शब्द नहीं प्यारा शब्द है अर्थ समझो अर्थ ही इतना ही है कि ऐसी डुबकी लगाओ परमात्मा में उसके नाम में ऐसे डुबो कि तुम्हें अपना स्मरण न रह जाए मैं हूं यह भाव खो जाए और तब तुम समझोगे कि मैं किस शराब की बात कर रहा हूं मेरी शराब की क्या कद्र तुझको ए वायज जिससे मैं पी के दुआ दूं वो जन्नती हो जाए जिस शराब की मैं बात कर रहा हूं मेरी शराब की क्या कद्र तुझको ए वायज है धर्मगुरु तुझे मेरे सब शराब का कुछ भी पता नहीं उसकी तुझे कद्र भी नहीं हो सकती तू समझ भी ना पाएगा जिससे मैं पी के दुआ दू वो जनती हो जाए जिसे मैं पीकर दुआ दे दूं वो स्वर्ग को पाने का उसे मजा आ जाए बाबा मल्लुक दास उस मस्ती की बात कर रहे हैं कि तुम अगर उस मस्ती की छाया में क्षण भर विश्राम भी कर लो तो रूपांतरित हो जाओ यह बात तुम्हें जान के हैरानी होगी कि शराब का आविष्कार एक ईसाई संत ने किया इसी तरह चाय का आविष्कार एक बौद्ध फकीर ने एक बौद्ध भिक्षु ने किया दोनों बातें बड़ी प्रतीकात्मक हैं। बौद्धों की परंपरा है ध्यान की चाय जगाती है नींद को तोड़ती प्रतीकात्मक है झपकी नहीं आने देती आती हो झपकी तो झपकी चली जाती जमाई आती हो तो जमाई चली जाती चाय का संबंध जुड़ा है बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म कोई 1800 साल पहले चीन गया बौद्ध सदगुरु था अपूर्व वो ता नाम के पहाड़ पर वो वर्षों तक बैठा रहा ध्यान करता रहा ता पहाड़ का नाम था इसलिए टी और ता का एक उच्चारण चाबी है चीन में इसलिए चाय उस पहाड़ से इसका संबंध जोड़ा है कहानी बड़ी मधुर है कहानी तो कहानी है लेकिन है अर्थपूर्ण एक रात बोधि जागरण के लिए बैठा है पूरी रात जागरण करना है और झपकी आने लगी तो उसने गुस्से में अपनी आंख की दोनों पलकें उखाड़ के फेंक दी न रहेगी पलकें न झपकी आएगी न कुछ झपकने को बचेगा तो झपकी कैसे आएगी ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसरी उसने पलकें उखाड़ के फेंक दी और कहानी बड़ी मधुर है कहते हैं उन्हीं पलकों से पहली दफे चाय का पौधा पैदा हुआ वो पड़ी रही जमीन में गल गई और उनसे जो पौधा पैदा हुआ वो चाय बनी उस चाय को अब भी तुम पीते हो तो नींद टूट जाती है वह नींद तोड़ने के लिए ही पलकें फेंकी थी बोधिधर्म ने लेकिन बात सोचने जैसी है बौद्ध है ध्यान का मार्ग इसलिए बौद्ध भिक्षु को चाय पीने की मना ही नहीं बौद्ध भिक्षु और कुछ ना करे चाय तो जरूर पीता चाय तो दिन में कई बार पीता सुबह का ध्यान चाय से शुरू होता ध्यान का अंत चाय से होता तुमसे आश्चर्कित हो गए के कि चाय और बौद्ध भिक्षु चाय तो नहीं पीनी चाहिए लेकिन सदियों से बौद्ध भिक्षु पीता रहा और उसका उपयोग करता रहा और जापान में तो उन्होंने चाय को बिल्कुल ही धार्मिक मूल्य और महत्व दे दिया है चाय पीने को ही ध्यान की प्रक्रिया बना ली चाय बनाना चाय भेंट करना चाय पीना इसमें घंटों लग जाते और इसको इतने पूर्वक किया जाता है कि चाय की प्रक्रिया में ही ध्यान का काम हो जाता तो है टी सेरेमनी कहते हैं जापान में तो चाय का उत्सव जो जिनके पास थोड़ी सुविधा है जैसे हिंदुस्तान में लोग घर में छोटा सा मंदिर बना लेते हैं ऐसे जापान में जिनके घर में थोड़ी सुविधा है उनका चाय घर अलग होता बगीचे के कोने में दूर एकांत में जहां लोग ऐसे जाते जैसे मंदिर में जा रहे क्योंकि ध्यान जागरण और शराब की खोज की कथा है कि एक ईसाई फकीर ने की डायोनिसस उसका नाम था यह भी बात ठीक है क्योंकि ईसाईत भक्ति का मार्ग है यह प्रतीक बड़े ठीक है भक्ति के मार्ग पर विस्मरण ध्यान ma के मार्ग पर होश भक्ति के मार्ग पर डूबना है ध्यान के मार्ग पर जागना है अंतिम परिणाम एक ही होता है अगर तुम ध्यान के मार्ग पर चल चल के जागते रहे जागते रहे तो एक तरफ तुम जागोगे एक तरफ तुम पाओगे खोते जा रहे तुम्हारा ध्यान जागने पर रहेगा खोने की घटना छाया की तरह घटेगी भक्ति के मार्ग पर तुम खोते जाओगे और तुम पाओगे एक तरफ जागरण आ रहा है एक तरफ खोते जा रहा है एक तरफ जागरण आ रहा खोना तुम्हारी प्रक्रिया होगी जागना परिणाम होगा अंत में खोना और जागना एक साथ घट जाते हैं जैसे कि एक ही सिक्के के दो पहलू भक्त का एक तरफ ध्यान रहता है ध्यानी का दूसरी तरफ ध्यान रहता है लेकिन सिक्का तो वही है तो चूंकि मैं मलुक की बात कर रहा हूं इसलिए शराब का प्रतीक चुना है उसे समझना दूसरा प्रश्न ऐसा लगता है कि जहां प्राचीन युग के भारतीय संत और प्रज्ञा पुरुष श्री संपन्न व श्रेष्ठ कुलों से आया किए वहां मध्य युगीन संत प्राही दरिद्र और पिछड़े वर्गों में ही पैदा हुए क्या इस ऐतिहासिक तथ्य पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करेंगे ऐसा हुआ होने का कारण भारत की वर्ण व्यवस्था थी भारत वर्ण व्यवस्था से पीड़ित रहा है अभी भी छुटकारा नहीं हुआ है इसलिए भारत में जो पहले संतों की परंपरा हुई वो ब्राह्मणों की थी ऋषि मुनि वेद और उपनिषद के ब्राह्मण हैं श्रेष्ठतम वर्ग ही धर्म के जगत में प्रवेश करने के योग्य था और पात्र था ऐसी मान्यता थी इस मान्यता के कारण हजारों लाखों करोड़ों लोग परमात्मा से संबंधित होने से वंचित रह गए जो भी मनुष्य है वो परमात्मा को पाने के लिए योग्य है मनुष्य होने में ही वह योग्यता मिल गई है अब मनुष्य के अतिरिक्त और किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं लेकिन इस देश की जो धारणा थी वो यह थी कि ब्राह्मण ही इतना शुद्ध है कि परमात्मा की तरफ जा सके इसलिए उसको ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म की तरफ जा सके बाकी छत्री वैश्य और शुद्र को तो काट दिया ब्रह्म का कोई संबंध नहीं लेकिन यह बात ज्यादा दिन नहीं चल सकती थी स्वभावतः पहली बगावत हुई बुद्ध और महावीर के समय में बगावत छत्रियों से आई वो नंबर दो थे बगावत हमेशा नंबर दो से आती ध्यान रखना लोग सोचते हैं कि बगावत नीचे से आती बगावत नीचे से कभी नहीं आती बगावत नंबर दो से आती है इंद्रियां को हटाना हो तो मुरारजी देसाई हटाते हैं वो नंबर दो बगावत हमेशा नंबर दो से आती है आखिर में जो खड़ा है उसको तो इतना आशा भी नहीं होती भरोसा भी नहीं होता कि वो हटा पाएगा वो जो नंबर दो है वही खतरनाक सिद्ध होता है क्योंकि नंबर दो को ऐसा लगता है कि बस एक ही कदम की बात है कि मैं नंबर एक हो सकता हूं ज्यादा दूर नहीं है मंजिल इतने करीब है कि अगर मैं चूका तो मैं ही जिम्मेवार हूं कोई और जिम्मेवार नहीं है इसलिए सबसे बड़ा खतरा जो पास होते उनसे होता जो दूर होते उनसे नहीं होता ब्राह्मण के निकटतम थे छत्री वो नंबर दो का वर्ग था और छत्रियों को लगने लगा कि ये भी क्या बात है कि ब्राह्मण ही ब्रह्म को पा सके इसके प्रति बगावत करनी जरूरी थी ब्रह्म हो उस जगत में उन दिनों में सबसे ऊंची बात थी जो पाने योग्य थी और सब तो गौण है तो छत्रियों ने बगावत की जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस बगावत के परिणाम हैं। जैनों के 24 ही तीर्थंकर छत्री हैं, उनमें एक भी ब्राह्मण नहीं बुद्ध छत्री है और बुद्ध ने अपने चौबीस जन्मों की जो कथाएं कही उनमें हर बार वो छत्री है। वो किसी भी बार ब्राह्मण नहीं है ये बड़ी बगावत थी इसलिए हिंदू धर्म जितना नाराज जैनों और बौद्धों पर रहा उतना नाराज किसी से नहीं हो भी नहीं सकता और एक ऐसा वक्त आया कि छत्रियों ने बिल्कुल ही ब्राह्मण केंद्रित धर्म को बुरी तरह छत विछत कर डाला ये बगावत छत्रियों से आई लेकिन जब छत्री ज्ञानी होने लगे पहले तो ब्राह्मणों ने बिल्कुल इसे स्वीकार नहीं किया महावीर के नाम का भी उल्लेख नहीं किया है ब्राह्मण शास्त्रों में कैसे उल्लेख करो बुद्ध का उल्लेख भी किया है तो बड़ी चालबाजी से किया है बड़ी कूटनीति से किया है बुद्ध का उल्लेख करना पड़ा क्योंकि बुद्ध का इतना प्रभाव पड़ा कि उस प्रभाव को एकदम अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता महावीर का तो प्रभाव इतना बड़ा नहीं था छोटा दायरा था महावीर का उनकी प्रक्रिया ऐसी थी कि बहुत भीड़ उसमें जा नहीं सकती थी कठोर थी बुद्ध की प्रक्रिया सुगम थी उसमें करोड़ों लोग जा सकते थे तो करोड़ों लोग गए यह बात इतनी बड़ी थी कि इंकार तो की नहीं जा सकती थी मगर बड़ी तरकीब से इंकार की गई तो ब्राह्मणों ने कथा गढ़ी कि भगवान ने जब सृष्टि रची तो उसने नरक बनाया स्वर्ग बनाया नरक पर सैतान को बिठाया पहरेदार की तरह लेकिन हजारों करोड़ों साल बीत गए और नरक में कोई आए ही ना क्योंकि कोई पाप ही ना करे तो सैतान गया भगवान के चरणों में उसने कहा मुझे कहे कि वहां बिठा रखा है ना कोई कभी आता है ना कभी कोई जाता बंद करो ये दफ्तर मुझे छुटकारा करो मैं नाहक बंधाऊं कोई काम भी नहीं है कोई दाम भी नहीं तो परमात्मा ने कहा ठीक तेरे लिए उपाय करता हूं तो परमात्मा ने बुद्धावतार लिया और बुद्धावतार लेकर लोगों को भ्रष्ट किया जब लोग भ्रष्ट हो गए नरक जाने लगे तब से नरक में ऐसी भीड़ है कि क्यों लगा जगह नहीं मिलती स्वर्ग की तरफ तो लोग जाते ही नहीं तो बड़ी होशियारी की बात है बुद्ध को दसवा अवतार स्वीकार कर लिया और साथ में एक तरकीब लगा दी कि बुद्ध की मानना मत माना कि अवतार भगवान के लेकिन भ्रष्ट करने आए ये देखते हैं राजनीति कैसे चाल चल सकती इसमें बुद्ध के प्रति सम्मान भी दिखा दिया दिखाना ही पड़ा क्योंकि इतने करोड़ों लोगों ने जिससे पूजा उसके प्रति अगर सम्मान न दिखाएं तो भी खतरा लेकिन सम्मान हार्दिक तो नहीं हो सकता क्योंकि ब्राह्मण बड़े कुद्र क्रुद्ध थे और उन्होंने शंकराचार्य के समय में बदला लिया बुद्ध धर्म को उखाड़ फेंका जैन धर्म सुकुल कर रह गया जरासत धर्म नगण्य और बुद्ध को तो उन्होंने भारत से बिल्कुल उखाड़ फेंका यह तो बात ही ब्राह्मणों की कल्पना के बाहर थी कि कोई छत्री और घोषणा करे कि हम अवतार हैं, घोषणा करे कि हम तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर और अवतार और परमात्मा के वंशज और हकदार तो केवल ब्राह्मण थे लेकिन जब एक दफा छतरी चढ़ गए सीढ़ी तो नंबर दो वैसे थे बगावत वहां से शुरू हो गई उन्होंने कहा जब छतरी जा सकता तो हमारा क्या कसूर है कि हम नहीं जा सकते तो तीसरी दूसरी क्रांति घटित हुई वैश्यों की तरफ से तो वैश्य संत पैदा हुए वणित संत पैदा हुए जब एक दफा वैश्य संत होने लगे तो फिर शूद्र भी करीब आ गया पद के तो फिर शूद्र संत हुए फिर रैदास और गोरा और शूद्र संत हुए मध्य युग में जो संत हुए वो वैश्य और शूद्र थे पहले वैश्य फिर शूद्र मगर यह होना जरूरी था इस तरह मनुष्य ने अपने स्वभाव की उद्घोषणा की परमात्मा सभी का अधिकार है जन्म सिद्ध अधिकार है न तो ब्राह्मण का अधिकार है न छत्री का अधिकार है न वैश्य का न सूत्र का सभी का अधिकार है परमात्मा के ऊपर किसी का दावा नहीं हो सकता परमात्मा किसी की मिलकियत नहीं है स्वामित्व नहीं है इसलिए ऐसा हुआ लेकिन अभी भी पुराने ढांचे एकदम छूट तो नहीं गए इसलिए ब्राह्मण कबीर को संत मानने में झिझकता है इसलिए ब्राह्मण नानक को अवतार मानने में झिझकता है सिख धर्म को अलग टूट जाना पड़ा क्योंकि नानक को स्वीकार नहीं किया जा सकता और फिर रैदास चमार को तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता एक बार मुझे एक नगर में चमारों ने रैदास पर बोलने बुलाया मैं जिनके घर में ठहरा था उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि वहां जाओ ही मत कहां चमारों में बोलने जा रहे वो बड़े धनपति थे पर मैंने कहा कि उन्होंने बुलाया तो मैं जा रहा हूं वो सब जगह मेरे साथ जाते थे वो सांझ कहने लगे कि का आज जरा काम है मैंने कहा मुझे पता है कि काम बिल्कुल नहीं तुम चम्हारों में जाने में डर रहे हो उनकी पत्नी मेरे पीछे लगी फिरती थी जहां भी मैं जाता था उस दिन वो भी उसने कहा कि नहीं आप क्षमा करें ड्राइवर के साथ मुझे अकेला भेज दिया वहां भी मैं चकित हुआ देख के चमहारों के, के अतिरिक्त वहां एक आदमी सुनने नहीं आया था दस बीस चम्हार थे उसी नगर में वो बोलता था तो बीस हजार लोग पच्चीस हजार लोग सुनते थे एक दिन पहले ही पच्चीस हजार लोगों ने सुना था और दूस दिन पच्चीस लोग भी नहीं थे अभी भी हमारी धारणाएं तो वही है। चम्हारों की सभा में कौन जाए और चमहारों के साथ कौन बैठे और यह तो हम मान ही नहीं सकते कि रैदास को भी परमात्मा उपलब्ध हो गया है। परमात्मा पर हमने दावे कर रखे मध्ययुग में बड़ी से बड़ी क्रांति हुई भारत में निम्न वर्गों से घोषणा आई इस बात की कि कोई भी परमात्मा हो सकता है तुम क्या करते हो तुम किस घर में पैदा हुए हो तुम्हारा रंग रूप कैसा है तुम्हारे पास धन पद प्रतिष्ठा है या नहीं इससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं तुम अगर प्यास से भरे हो और आतुर हो के पुकारोगे तो परमात्मा सुनेगा आतुरता सुनी जाती है प्यास सुनी जाती है, हृदय की आवाज सुनी जाती है। तीसरा प्रश्न अपना सा दुख सबका माने ताही मिले अविनाशी अविनाशी से मिलने की बाबा मल्लुक की यह शर्त तो बात वास्तव में असंभावना जैसी लगती कोई कृष्ण कोई क्राइस्ट कोई बुद्ध और कोई रजनी से इस कसौटी पे भला खरे उतर जाए लेकिन क्या यह सचमुच संभव है कि कोई साधारण व्यक्ति सब पर आए दुख को अपना समझ ले पहली बात मल्लुक के वचन का अर्थ ठीक से समझे नहीं अपना सा दुख सबका माने ताहे मिले अविनाशी इसके दो अर्थ हो सकते हैं एक तो सामान्य अर्थ है कि दूसरे के दुख को अपना दुख मानो ये सीधा सीधा अर्थ है अगर इतना ही अर्थ हो इस वचन में तो प्रश्न बिल्कुल ठीक है या असंभव है कैसे दूसरे के दुख को अपना दुख मानोगे दूसरे के सिर में दर्द होता है इसे तुम अपने सिर का दर्द कैसे मानोगे और तुम्हारे पैर में बीमाई ना पड़ी हो तो दूसरे के पैर में पड़ी बीमाई की पीड़ा का तुमको पता ही नहीं हो सकता कांटा तुम्हें गड़े तो तुम्हें पता चलता है दूसरे को गड़े तो दूसरे को पता चलता है दूसरे के दुख को अपना कैसे मानोगे और अगर मान लिया जबरदस्ती तो उसके कोई परिणाम ना होंगे ऐसे कहीं अविनाशी मिला यह अर्थ अगर होता तो बात असंभव हो जाती फिर क्या अर्थ हो सकता है अर्थ है एक घटना से समझो रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में गंगा पार कर रहे हैं एक छोटी सी नाव पर सवार उस तरफ जा रहे हैं। साथ में दो चार भक्त थे और माझी अचानक बीच मजदार में रामकृष्ण चिल्लाने लगे कि मुझे मारो मत मुझे क्यों मारते भक्तों ने कहा कि पागल तो नहीं हो गए कौन मार रहा है वो तो चौंक के खड़े हो गए उन्होंने कहा परमहंस दे आप कहते क्या है हम और आपको मारेंगे कौन मार सकता आपको कौन मार रहा है आपको लेकिन रामकृष्ण की आंखों से आंसू बहे जाते और रामकृष्ण ने अपनी चादर उगाड़ के बताई कि मेरी पीठ तो देखो और वहां दो कोड़े के निशान लहू लोहान घबरा गए भक्त भी कि किसने मारा लेकिन कोई है भी नहीं है मारने वाला हम ही चार भक्त थे और सब एक दूसरे को देख रहे हैं कौन मारेगा रामकृष्ण कहा उस तरफ देखो और उस तरफ गांठ पर कुछ आदमी एक आदमी को मार रहे हैं नाव लगी भक्त उतरे जाके उस आदमी के पास पहुंचे जिसको मारा गया है उसकी कमी च ठीक वैसे ही दो कोले के निशान उसकी पीठ पर बने रामकृष्ण की चादर उठाई बड़े हैरान हो गए कोले के निशान बिल्कुल एक जैसे हु एक दूसरे की कापी इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में दो शब्द हैं सिंपैथी और एमपैथी सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति और एम्पैथी का अर्थ होता है समानुभूति मनोविज्ञान इस पर बड़ा विचार करता है सहानुभूति का तो अर्थ होता है जब तुम दूसरे का दुख देखते हो अनुमान करते हो कि इसके सिर में दर्द है माथे पर पड़ी शिकड़न देखते हो आंखों में आई उदासी देखते हो चित्त का विषाद देखते हो अनुमान करते हो कि इसके सिर में दर्द है इसके चेहरे का भाव देखकर तुम तो अनुमान करते हो कि ऐसा भाव जब मुझे होता है तो मेरे भीतर भी सिर में दर्द होता है मगर हो सकता है यह आदमी अभिनय कर रहा हो आखिर अभिनेता करते ही क्या है सिर में दर्द नहीं होता हो सिर में दर्द दिखा देते हृदय में प्रेम नहीं होता हो प्रेम दिखा देते मुल्ला नसरुद्दीन एक नाटक देखने गया था और उसकी पत्नी उसे बार बार कोहनी मारने लगी और कहने लगी देखो क्योंकि वो जो नायिका है उसको नायक इतना प्रेम करता है सदा घुटनों पर हाजिर देवी देवी पुकारता है तो स्वभावता पत्नी टहनी मानने लगी कि जरा देखो इसको कहते प्रेम तुमको ऐसी सूझ कभी नहीं आती न का चुप भी रहे तो उसको मालूम उसको इसके कितने पैसे मिलते हमसे मुफ्त में ही चलवा रही काम लेकिन पत्नी का तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो वस्तुतः पति पत्नी भी है नसुद्दीन ने कहा राम अगर यह वस्तु, वस्तुता भी पति पत्नी तब तो ये निश्चित ही अभिनेता मजबूत है गहरा बड़ा अभिनेता है असली पति पत्नी है अगर ये और ये इतना प्रेम दिखला रहा है क्योंकि असली पति पत्नी के बीच कहां प्रेम और किसी के बीच हो जाए असली पति पत्नी के बीच कहां प्रेम तो नसरुद्दीन ने कहा क्यों निश्चित ही यह अभिनेता बड़ा इसके अभिनय की कुशलता गहरी हृदय में बिल्कुल नहीं है और दिखला रहा है और इतनी कुशलता से दिखला रहा है कि जच रहा है कि होना चाहिए अभिनय का अर्थ ही यही है जो नहीं है उसे दिखला देना तो यह हो सकता है दूसरे आदमी के सिर में दर्द हो ही ना वो सिर्फ अभिनय कर रहा हो पेट में दर्द हो ही ना सिर्फ मुद्रा बना रहा हो पेट के दर्द की मगर तुम्हारे पास एक ही उपाय है अनुमान करने का कि तुमको भी अगर ऐसी ही मुद्रा बनी थी जब पेट में दर्द हुआ था तो तुम सोचोगे इसके भी पेट में दर्द है यह अनुमान है इस अनुमान में अगर तुम्हारा लगाव है इस आदमी से तो सहानुभूति होगी अगर तुम्हारा बेटा है तो सहानुभूति होगी तुम्हारा पिता है तो सहानुभूति होगी तुम्हारी मां है तो सहानुभूति होगी लेकिन यह सहानुभूति ये, ये अनुमानज समानुभूति एम्पैथी बड़ी और बात है समानुभूति का अर्थ है जो इसे हो रहा है ठीक ऐसा तुम्हें हो जाए ये कब होता है यह तब होता है जब तुम्हें मैं तू तु का भाव नहीं रह जाता जब अहंकार के बीच में दीवाल नहीं रह जाती रामकृष्ण को यह जो घटना घटी तो इसलिए घटी बीच में कोई दीवाल ही नहीं है जब उस आदमी को मारा गया तो रामकृष्ण को ऐसा नहीं हुआ क्यों उस बेचारे को मारते हो वो चिल्लाए क्यों मुझे मारते हो यह फर्क समझना यह समानुभूति है इस समानुभूति पर बहुत प्रयोग किए गए हैं तुमने शायद कुछ घटनाएं सुनी हो जिनको ईसाई फकीर स्टिग्मेटा कहते हैं। ऐसा सदियों से होता रहा है और अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको यह घटना घटती बवेरिया में एक महिला अभी भी जिंदा है जिसको स्टिग्मेटा उभरते स्टिग्मेटा का अर्थ होता है जिस तरह जीसस को सूली पर लगाया गया और उनके हाथ में खिले ठोंके गए पैर में खिले ठोंके गए और उन्हें सूली पर लटकाया गया कभी कभी किन्हीं ईसा के भक्तों को उसी तरह के घाव अनायास हाथ और तो पैर में उभर आते हैं और खून बहने लगता है घाव बनाने नहीं पड़ते उभर आते हैं। हजारों के सामने उभर आते हैं, खून बहने लगता है और फिर घाव खो जाते हैं खून बंद हो जाता है बावेरिया में एक महिला है थेरेसा न्यूमन आज तीस साल से सा उसका अध्ययन हो रहा है हर शुक्रवार को जिस दिन जीसस को सूली लगी उसके हाथ में और पैर में घाव उभर आते और खून बहने लगता इन 30 सालों में इतना खून बहा है लेकिन जरा भी वह महिला कमजोर नहीं हुई और बड़ा आश्चर्य तो यह है कि सब तरह के परीक्षण कर लिए गए डॉक्टरों ने सब तरह के परीक्षण किए कि कोई धोखाधड़ी ना हो जाए ठीक 24 घंटे खून बहता रहता है और 24 घंटे के बाद घाव ऐसे भर जाते हैं ऐसे तिरोहित हो जाते हैं जैसे हुए ही ना हो दाग भी नहीं छूट जाता यह एम्पैथी है जीसस के साथ इतना तादात्म जीसस के साथ ऐसी भाव विभोरता कि जीसस अलग नहीं रहे मैं ही जीसस हूं यह भाव अगर बहुत प्रगाढ़ हो जाए यह इतना प्रगाढ़ हो जाए कि बीच में कोई दीवाल न रह जाए दीवाल क्या बीच में कोई पद, पर्दा भी ना रह जाए कोई चिलमन भी ना रह जाए तो परिणाम हो जाएगा आदमी के मन की बड़ी क्षमता है तुम वही हो जाते हो जैसा सोचते हो तुम्हारे जीवन में वही घटने लगता है जो तुम्हारे विचार में बीच की तरह पड़ जाता है अब अगर किसी को ऐसा प्रगाढ़ भाव हो जाए कि मैं जीसस के साथ एक हूं तो कोई आश्चर्य नहीं कि इसके शरीर की वही दशा हो जाए जो जीसस के शरीर की दशा हुई थी 2000 साल बाद भी इससे जीसस का कुछ लेना देना नहीं है इसी स्त्री की भाव दशा है इसको कहते समानुभूति मलूक का यह वचन अपना सा दुख सबका माने ताहे मिले अविनाशी सहानुभूति का ही सूत्र नहीं है समानुभूति का सूत्र है मलूक यह कह रहे हैं कि तुम और दूसरे दो नहीं है यहां एक ही विराजा है मेरे भीतर जो बोल रहा और तुम्हारे भीतर जो सुन रहा है ये दो नहीं है इधर वही बोल रहा उधर वही सुन रहा ये सारा वार्तालाप एकालाप है परमात्मा ही परमात्मा से बोल रहा है। वही वृक्ष में हरा हुआ है वही फूल में लाल हुआ है वही पक्षी की तरह आके गीत गुनगुना रहा है ये सारा जगत एक है अखंड रूप से एक है इस अखंड के बोध की तरफ इशारा कर रहे हैं मलोकदास ता ही मिले अविनाशी जिसको इस अखंड की प्रती होने लगेगी कि हम एक ही हैं यहां दूसरा कोई है ही नहीं पराया है ही नहीं पराया भ्रांति है न तो कोई स्वाह है न कोई पर है उस एक का ही जगह जगह अनेक अनेक रूपों में अभिव्यक्ति अभिव्यंजना हुई है वह एक ही बहुत बहुत रूपों में आया है यह सब रूप उसके वो बहु रूपिया है अपना सा दुख सबका जाने ही मिले अविनाशी उसे मिल जाएगा अविनाशी इसमें ख्याल रखना वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम चेष्टा कर करके दूसरे के दुख को अपना मानने लगो वो इतना ही कह रहे हैं कि तुम धीरे धीरे और पर की दीवारें गिराओ ताकि जो दूसरे के भीतर है और तुम्हारे भीतर है वो अलग अलग ना मालूम पड़े यह सीमाएं थोथी हैं ये सीमाएं ऐसी हैं जैसे हम अपनी जमीन के आसपास एक बागुड़ लगा देते कहते हैं ये मेरी जमीन वो जमीन पड़ोसी की जमीन एक है तुम्हारी बागुड़ लगाने से जमीन कटती नहीं अलग नहीं होती हिंदुस्तान की सीमा खींच देते नक्शे पर कहते हैं ये हिंदुस्तान ये पाकिस्तान एक दिन पहले ये हिंदुस्तान था पूरा एक दिन बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो जाते 15 अगस्त को सीमा खिंच जाती जमीन वहीं के वहीं जमीन कटती नहीं सिर्फ नक्शे पे सीमा हो जाती मगर फर्क समझते हो बड़ा फर्क हो गया भेद पैदा हो गया अब अगर पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम प्रसन्न होते हो पाकिस्तान में दुर्दिन आ जाए तो तुम प्रसन्न होते हो भारत में दुर्दिन आ जाए तो पाकिस्तान में लोग प्रसन्न होते पाकिस्तान से बांग्लादेश टूट गया तो भारत बड़ा आह्लादित था ये सीमाओं के कारण अन्यथा सब वहीं के वहीं है ना कोई टूटता है ना कोई जुड़ता है मगर आदमी बड़े खेल बना लेता आदमी खेलने में बड़ा कुशल है और धीरे धीरे भूल ही जाता है कि खेल खेल है तुमने देखा ना शतरंज खेलते खेलते तलवारें खिंच जाती अब शतरंज में कुछ भी नहीं है हाथी घोड़े भी झूठे मगर शतरंज में भी प्राण दांव पर लग जाते शतरंज भी तुम ऐसे खेलते हो जैसे जीवन दांव पर लगा है शतरंज में दुश्मनियां हो गई पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी चल गई और तुम सोचते नहीं कि लकड़ी के खिलौने बनाकर रख ली या चलो अगर पैसे वाले हुए तो हाथी दांत के पर सब खेल खिलौने हैं जैसे समाज में तुमने रेखाएं खींच रखी हैं ये हिंदू ये मुसलमान ये ब्राह्मण ये सूत्र रेखा पर रेखाएं खींचते चले जाते हो और तब सिकुड़ कर रह जाते हो छोटे से मैं ये मैं सिर्फ रेखा के कारण मालूम पड़ रहा है रेखा को हटा दो तो तुम एक तरंग हो इस विराट सागर की अपना सा दुख सबका माने ताहे मिले अविनाशी इसका अर्थ है गहरा अर्थ कि जो मैं तू के भाव को भूल जाए जिससे मैं मैं तू दिखाई पड़े तू मैं मैं दिखाई पड़े उसे अविनाशी मिल जाता है। मिल ही गया फिर तुम्हें इसमें कुछ असंभावना न दिखाई पड़ेगी और जिस दिन तुम दूसरों के दुखों को अपना मान लोगे उस दिन दूसरों के सुख भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे उस दिन दूसरों का प्रेम तुम्हारा हो जाएगा दूसरों का आनंद भी तुम्हारा हो जाएगा तुम नाहक कृपण बने बैठे हो छोटी सी सीमा में बंद सारा विराट का खेल तुम्हारा हो सकता है स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे एक आंगन छोड़ दिया तो सारा विश्व मेरा हुआ सीमा छोड़ो असीम के साथ नाता जोड़ो जहां जहां सीमा दिखे वहां वहां समझ लेना कि कुछ भ्रांति हो रही क्योंकि यहां कोई भी सीमा नहीं सीमा है ही नहीं हम यहां बैठे हैं इतने लोग तुमने श्वास ली तब तुम्हारी हो गई तुम कहते हो मेरी श्वास क्षण भर पहले तुम्हारा पड़ोसी ले रहा था उसी श्वास को क्षण भर बाद फिर कोई और लेगा तुम्हारा क्या है श्वास भी अपनी नहीं है श्वास तक अपनी नहीं है मेरी श्वास तुम्हारे भीतर थी अब मेरे फेफड़ों में घड़ी भर बाद घड़ी के क्षण भर बाद फिर किसी और के फेफड़ों में होगी जिस देह को तुम अपना मान रहे हो वो कल मिट्टी की तरह पड़ी थी, कल फिर मिट्टी की तरह पड़ जाएगी अभी जो फल वृक्ष पर लगा है नाशपाती लगी अभी वृक्ष की तुम उसे खा लोगे 24 घंटे बाद तुम्हारी हो जाएगी पच जाएगी मांस मज्जा बनने लगेगी तुम्हारी हो गई तुम हो गई अभी 24 घंटे पहले नाशपाती तुम्हारी न थी फिर एक दिन तुम मर जाओगे जमीन में तुम्हारी कब्र बन जाएगी और उस कब्र पर नाशपाती का पेड़ उगेगा और फिर तुम नाशपाती बनोगे और तुम्हारे बेटे पोते फिर उस नाशपाती को खाएंगे कहां सीमा है सब संयुक्त थे अभी तुमने जो नाशपाती खाई है कौन जाने तुम्हारे दादा पर दादा की हम एक दूसरे को खा रहे हम एक दूसरे को पचा रहे हम एक दूसरे से जुड़े क्षण भर पहले जो विचार मेरे भीतर था मैंने तुमसे कह दिया तुम्हारा हो गया अब मेरी उस पर कोई मालिकियत ना रही तुम मालिक हो गए तुम किसी और को कह दोगे वो मालिक हो जाएगा ऐसे विचारों का संतरण चलता ऐसे प्राणों का भी संतरण चलता ऐसे देह का भी संतरण चलता हम सब यहां संयुक्त हैं तुम जरा सोचो तो अगर तुम बिल्कुल अकेले छोड़ दिए जाओ तुम बस सकोगे एक क्षण भी बस सकोगे सूरज ना निकले ठंडे हो जाओगे हवा ना आए गला रुंद जाएगा भोजन ना मिले मरने लगोगे पानी ना मिले गए जुड़े हो नदियों में तुम्हारा प्राण बह रहा क्योंकि उनसे ही तुम्हारी प्यास तृप्त होती हवाओं में तुम्हारा प्राण बहरा क्योंकि उससे ही तुम्हें जीवन मिलता है सूरज की किरणों में तुम्हारा प्राण बहरा क्योंकि उससे ही तुम्हारे प्राण संचालित होते सब जुड़ा है जो देखते हैं ठीक से वो कहते हैं सारा अस्तित्व जुड़ा है एक घास के पत्ते को हिला और दूर के चांतारे हिल जाते सब जुड़ा है ऐसा ही समझो जैसे मकड़ी का जाला उपनिषद कृषियों ने कहा है संसार मकड़ी का जाला है और बड़ा ठीक प्रतीक चुना है क्योंकि मकड़ी जाले को अपने भीतर से ही निकालती और फैलाती तो परमात्मा ने संसार को अपने भीतर से निकाला और संसार हुआ जाले की तरह परमात्मा बड़ी मकड़ी है और अपना जाला बुन देता फिर तुमने देखा मकड़ी के जाले को एक तरफ से पकड़ के जरा सा हिलाओ पूरा जाला हिल जाता दूर तक के छोर हिल जाते ऐसा ही अस्तित्व है तुमने अगर किसी को दुख दिया तो तुम हैरान हो गए कि वो दुख तुम तक ही लौट आएगा क्योंकि तुम भी उसी जाले पर बैठे हो इसलिए कर्म के सिद्धांत की बड़ी अर्थवत्ता है दूसरे को दुख मत देना क्योंकि वो अनजाने अपने को ही दुख देने की व्यवस्था है और दूसरे के लिए गड्ढा मत खोदना क्योंकि तुम ही उस गड्ढे में किसी दिन गिरोगे दूसरा गिरा तो भी तुम ही गिरे लेकिन हम बच्चों जैसे छोटे बच्चे को देखा अगर उसके हाथ से कुछ भूल हो जाती तो हाथ को दूसरे हाथ से एक चांटा लगा देता खुद से कोई भूल हो जाती तो खुद को एक चांटा मार लेता खुद का हाथ है खुद कई गाल है लेकिन सजा दे देता हम भी जब दूसरे को सजा दे रहे हैं तो अपने ही गाल पर चांटा मार रहे हैं क्योंकि दूसरा यहां कोई है नहीं इस एक को देख लेना इस अखंडता को देख लेना इसको पहचानना इसको धीरे धीरे जीना तो अविनाशी मिल जाता है असंभव नहीं हां अगर तुमने सोचा कि ऐसा मान के चलेंगे तो भूल हो जाएगी धर्म के जगत में बड़ी से बड़ी जो भूल होती है वो यही है महावीर को दिखाई पड़ा सब एक है उस सब एक से अहिंसा पैदा हुई अहिंसा का अर्थ है अब किसकी हिंसा करना कैसे करना यहां दूसरा कोई है नहीं दूजा कोई है नहीं मैं ही हूं तो सब हिंसा आत्महिंसा होगी आत्महिंसा कौन करना चाहता तो महावीर कदम फूंक फूंक पर रखने लगे कि कोई चींटी ना दब जाए क्योंकि चींटी को महावीर अपना ही हिस्सा मानने लगे रात करबट ना लेते कि कहीं रात अंधेरे में करबट ली कोई कीड़ा मकोड़ा पीछे पड़ा हो दब जाए मांसाहार छोड़ दिया छतरी घर से आए थे तो मांसाहार करते रहे होंगे मांसाहार छोड़ दिया मांसाहार तो छोड़ा ही छोड़ा कच्चे फल भी नहीं लेते थे जो पका फल अपने से गिर जाए वृक्ष से वही लेते थे क्योंकि कच्चे फल को तोड़ने में वृक्ष को थोड़ी पीड़ा तो होगी अभी वृक्ष देने को राजी नहीं था यही तो कच्चे का मतलब होता है अभी झपटना पड़ेगा हिंसा होगी तो जरा प्रतीक्षा करो फल तो अपने से ही पक जाते हैं इतनी जल्दी क्या है? पक के गिर जाते हैं वृक्ष खुद ही दे देता है तब तुम ले लेना यह अहिंसा अखंड एक के भाव से पैदा हुई फिर जैन भी अहिंसा करता है वो भी पानी छान के पीता है पैर फूक के रखता है लेकिन उसकी अहिंसा में अखंड का भाव नहीं उसकी अहिंसा अहिंसा नहीं वो तो डर के मारे कर रहा है कि कहीं ये चींटी मरना जाए नहीं तो नरक में सड़ना पड़ेगा ये भय इसमें कोई बोध नहीं है अगर उसको पक्का हो जाए कि नियम बदल गए हैं और अब चींटियों के मारने से कोई नरक में नहीं सड़ता तो वो सब फिक्र छोड़ देगा चींटी से कुछ लेना देना नहीं है चींटी से कुछ मतलब नहीं है कोई प्रयोजन नहीं चींटी का दुख अपना दुख है, ऐसा उसे दिखा भी नहीं लेकिन चींटी को मारने से कहीं मुझे दुख ना झेलना पड़े बाद में उस वजह से परिणाम के फिक्र में वो डरा हुआ है इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि जैन युवक जब पश्चिम जाते हैं वो सब मांसाहार इत्यादि करने लगते हैं उसका कारण है कम से कम अंडे तो खाने ही लगते हैं देखते हैं कि इतने लोग खा रहे हैं इतने लोग पी रहे हैं यह सब नरक जाएंगे यह बात जस्ती नहीं इतने सब नरक अगर जा रहे हो तो कोई हर जाने हम भी चले जाएंगे इस भीड़ भाड़ में वो जो श्रद्धा यहां काम करती थी पश्चिम में जाकर काम नहीं करती क्योंकि दिखाई पड़ता सभी लोग खा पी रहे हैं ये तो नहीं हो सकता कि अरबों लोग सब नरक ही जाएंगे वो श्रद्धा टूटने लगती वो श्रद्धा झूठी थी इसलिए टूटती है मेरे पास एक जैन मुनि मिलने आए थे तो वो कह रहे थे कि जो युवक पश्चिम जाते हैं वो मांसाहार करने लगते हैं इसका रोकने का कोई उपाय मैंने कहा इसको रोकने का उपाय कुछ भी नहीं है इससे सिर्फ एक बात जाहिर होती है कि जो यहां रह रहे हैं उनके भी मांसाहार ना करने पे बहुत भरोसा मत करना वो सिर्फ परिस्थिति नहीं कर रहे हैं वो भी कर लेंगे सिर्फ उनको परिस्थिति नहीं मिली यहां का संस्कार यहां की हवा यहां का पारिवारिक भाव उनको रोके हुए है लेकिन बोध से नहीं रोके भय से रोके भैसे कहीं कोई क्रांति घटती जीवन में तो महावीर की अहिंसा और जैन की अहिंसा में फर्क है जैन की तो बात ही छोड़ो जैनियों के जो मुनि हैं, उनकी अहिंसा में महावीर की अहिंसा में भी उतना ही फर्क है जैन मुनि भी डर के मारे पानी छान के पीता रात चलता नहीं अंधेरे में उठता बैठता नहीं भय के कारण बोध नहीं दिखाई पड़ता है सिकड़ा सिकड़ा है डरा डरा है और ध्यान रखना डरने से कोई धार्मिक नहीं बनता है डरने से तो आदमी सिकुड़ता है संकुचित होता है फैलने से आदमी धार्मिक बनता है और फैलाव अभय में आता है भय में नहीं आता तुमने तो ख्याल किया जब भी तुम भयभीत होते हो सिकुड़ जाते हो छोटे हो जाते हो जब तुम निर्भय होते हो फैल जाते हो छाती फूल जाती जिसका अभय पूरा हो गया उसकी छाती इतनी बड़ी हो जाती है जितना बड़ा यह विराट विश्व है वो पूरे विश्व पर फैल जाता है वो विश्व में हो जाता है चौथा प्रश्न यू मिले थे मुलाकात हो ना सकी औठ कांपे मगर बात हो ना सकी तथा आप अपने प्रवचन में अक्सर कहते हैं कि इस बात पर ध्यान करो इसे गुनो और अभी यही लेकिन मुझे लगता है कभी नहीं अगर तुम्हें लगता है तो वैसा ही होगा जैसा तुम्हें लगता है मेरे कहे नहीं होगा तुम्हारे लगने से ही होगा अगर तुमने कोई निषेधात्मक धारणा बना ली है तो वही होगा अगर तुम कहते हो कभी नहीं होगा ऐसी तुम्हारी मान्यता है तो कैसे हो सकता है तुम्हारी मान्यता को परमात्मा भी तोड़ नहीं सकता कहते हैं जो सर्वशक्तिमान है उसकी भी इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारी मान्यता को तोड़ दे अगर तुम यह मान के बैठे हो कि यह होने वाला नहीं है समाधि मुझे लगेगी नहीं परमात्मा का दर्शन मुझे होगा नहीं यह अविनाशी से मिलन मेरा होने वाला नहीं है अगर तुमने ऐसी धारणा बना रखी है, तो नहीं होगा वही होता है जिसके लिए तुम धारणा बनाते हो ख्याल रखना इस पर तुम्हारी धारणा तुम्हारा भविष्य तुम्हारी धारणा तुम्हारी नियति है इसलिए नकारात्मक धारणाएं मत बनाना नास्तिक को परमात्मा कभी नहीं मिलता इसका कारण यह नहीं कि परमात्मा नहीं नास्तिक ही सोचता है कि अगर होता तो मिलता अब तक नहीं मिला तो नहीं है नास्तिक को परमात्मा नहीं मिलता नास्तिकता की धारणा के कारण नास्तिकता की धारणा अगर परमात्मा मिल भी जाए तो भी उसे देखने ना देगी वो कुछ और देख लेगा वो व्याख्या कुछ और कर लेगा मैंने सुना है सर्दी के साईं बाबा तो मस्जिद में पड़े रहते थे किसी को पक्का पता नहीं कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे किसी संत का किसको पता चल सकता है कि हिंदू के मुसलमान सीमाएं नहीं वहीं तो संत है मस्जिद में आने के पहले एक मंदिर में ठहरना चाहता उन्होंने लेकिन मंदिर के पुजारी को पक्का नहीं हुआ कि आदमी कौन है कैसा है तो उसने हटा दिया तो वो मस्जिद में ठहर गए क्या मंदिर क्या मस्जिद सब अपने मस्जिद में किसी ने हटाया नहीं तो रुके रहे वही घर बन गया लेकिन एक ब्राह्मण साधु रोज उनके दर्शन करने आता था और दर्शन के बाद ही जाके भोजन करता था कभी कभी ऐसा हो जाता कि भीड़ होती भक्तों की और दर्शन में देर लग जाती लेकिन जब तक वो पैर न छू ले तब तक भोजन न करता कभी कभी सांझ भी हो जाती तब दर्शन मिल पाते पैर छू पाता लौटता तब कहीं जाके भोजन कर पाता साईं बाबा ने एक दिन उसे कहा कि प्यारे तू इतना परेशान ना हो मैं वहीं आके तुझे दर्शन दे दूंगा वो तो बड़ा खुश हुआ उसने कहा तो कल कल मैं वहीं प्रतीक्षा करूंगा धन्य भाग मेरे कि आप मुझे वहां दर्शन दे देंगे दूसरे दिन भोजन बना के जल्दी ही सुबह सुबह नहा धो के भोजन तैयार करके बैठ गया अपने द्वार पर साईं बाबा के दर्शन करने के लिए कोई आया नहीं आया एक कुत्ता और कुत्ता भीतर घुसने की कोशिश करने लगा और वो डंडा लेके उसको भगाने की कोशिश करने लगा कि कहीं यह सब अपवित्र ना कर दे और कहीं भोजन में मुंह ना लगा दे और साईं बाबा भी आए नहीं उसने दो चार डंडे भी कुत्ते को जमा दिए कुत्ता बड़ी कोशिश किया डंडे खाने के बाद भी भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था जब साईं बाबा नहीं आए सांझ होने लगी तो भागा हुआ ब्राह्मण आया और उसने कहा कि आप आए नहीं वचन दिया पूरा नहीं किया उन्होंने कहा मैं गया था और जब मेरी पीठ देख चार डंडे तूने लगा दिए और मैं फिर भी घुसने की कोशिश करता था मगर तू घुसने नहीं देता तब तो वह रोने लगा तब उसे याद आया तब उसे याद आया कि उसने गौर से नहीं देखा कुत्ते में कुछ खूबी तो थी कुत्ता कुछ साधारण तो नहीं था अब याद आया पीछे से लौट के याद आया कि कुछ बात गजब की थी कुत्ते में कुछ ध्वनि गजब की थी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था जैसे साईं बाबा की उपस्थिति में एहसास होता लेकिन मैं ना समझ मैं मंदबुद्धि समझा क्यों नहीं रोने लगा कहा क्षमा करें कल एक बार और मौका दें अब ऐसी भूल ना करूंगा साईं बाबा ने कहा तेरी मर्जी कल आएंगे तो वो बैठा अब वो कुत्ते की राह देखता बैठा हमारी धारणा है अब वो देख रहा कि कहीं कोई कुत्ता आ जाए कोई कुत्ता दिखाई ना पड़े दूर दूर तक सन्नाटा ऐसे कभी कभी आवारा कुत्ते निकलते भी थे हिंदुस्तान में कुछ कमी भी नहीं आवारा कुत्तों की उस दिन सब नदारत ही हो गए वो बैठा थाली सजाएगी आज कुत्ता आया तो थाली से लगा दूं पहले कुत्ते को भोजन कराऊं फिर मैं करूं कुत्ता नहीं आया तो नहीं आया आया एक भिकारी और वो भी कोढ़ी और बड़ी दुर्गंध उससे आती थी और वो चिल्लाया दूर से कि भाई धन्ना बाहर रह आगे जा अभी हम दूसरे की प्रतिका रहे तू यहां खड़े मत हो मगर फिर भी उसने घुसने की कोशिश की तब तो वह नाराज हो गया ब्राह्मण उसने कहा हम कहते हैं आगे जा अंदर मत घुस सिर्फ फोड़ देंगे अभी हम किसी और की प्रतीक्षा कर रहे हैं अब सगुन मत कर सांझ हो गई साईं बाबा का पता नहीं वो फिर पहुंचा साईं बाबा ने कहा भाई तू न पहचानेगा हम आए थे तूने घुसने ना दिया उन्होंने कहा महाराज आप गलत कह रहे हैं मैं बिल्कुल टकटकी तक लगा के देखता रहा एक भिखारी जरूर आ गया था बीच में उसको मैंने हटाया कि कहीं इसके बातचीत में और मैं चूक न जाऊं कि आप आए कुत्ते के रूप में और निकल जाएं और फिर चूक हो जाए साईं बाबा ने कहा मैं उसी भिखारी के रूप में आया था हम वही देखते हैं जो हमारी धारणा है हम उतना ही देखते हैं जो हमारी धारणाए अगर तुमने मान लिया कि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं है फिर ईश्वर लाख उपाय करे नाचे तुम्हारे सामने आते तुम कहोगे नहीं तुम कुछ और देखोगे तुम व्याख्या कर लोगे कुछ तुम समझोगे कोई आदमी पागल हो गया, या तुम समझोगे कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं कि मैंने कुछ भांग इत्यादि तो नहीं खा ली यह हो कैसे सकता है अगर तुमने मान लिया है कि कभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा तुम मालिक हो तुम्हारे विपरीत यहां कुछ भी नहीं हो सकता मैं तुमसे यही कहता हूं कि अभी हो सकता है यही हो सकता है तुम्हारी मर्जी यूं मिले थे मुलाकात हो ना सकी ओंठ कांपे मगर बात हो ना सकी बात करने को भी क्या है परमात्मा मिलेगा तो क्या बात करोगे कुछ कहने को होगा ओठ कब जाएं काफी कब जाएं काफी से ज्यादा और क्या करोगे कहने को है क्या आंसू बह जाएं बस बहुत नाच लो बस बहुत यूं मिले थे मुलाकात हो ना सकी मुलाकात का क्या है कहने को कुछ भी तो नहीं हमारे पास देने को कुछ भी नहीं हमारे पास पूछने को भी कुछ भी नहीं हमारे पास लेकिन अगर तुम मुलाकात में उत्सुक हो तुम अगर परमात्मा का कोई साक्षात्कार लेना चाहते हो तो चूक हो जाएगी परमात्मा जिस रूप में आए जैसा आए और जिस रूप में तुम्हारे भीतर उस क्षण सहज स्फूर्णा हो वही सच है वही वैसा ही सच है ओठ कब जाए बहुत ना कपे तो भी बहुत चुप रह जाओ बहुत आंख खुल जाए बहुत आंख बंद हो जाए बहुत बोलो तो ठीक ना बोलो तो ठीक इतनी भर श्रद्धा चाहिए कि होगा और तुम पहले से आयोजन मत बनाओ कि क्या कहेंगे क्योंकि कोई रिहर्सल काम ना पड़ेगा और सब रिहर्सल झूठे होते परमात्मा से मिलन कोई अभिनय नहीं तुम पहले से तैयारी ना कर सकोगे जो भी तैयार कर लोगे वो झूठा सिद्ध होगा तुम तो सीधे निष्कपट बच्चे की भांति जाओ तुम तो सरल चित्त से उसकी तरफ आंखें उठाओ अगर तुम मलुक से पूछोगे राह तो मलुक की राह तो प्रेमी की राह है जो तेरे पास से आता है मैं पूछूं हूं यही क्यों जी कुछ जिक्र हमारा भी वहां होता था भक्त तो ये मान के ही चलता है कि जैसे मैंने उसे स्वीकार किया उसने मुझे स्वीकार किया उसका हूं मैं अस्वीकार करेगा भी कैसे भक्त तो यह मान के चलता है कि कुछ मुझे ही थोड़ी उससे मिलने की आग लगी हो उस तरफ भी आग लगी कुछ इसी तरफ थोड़ी प्यास है उस तरफ भी प्यास है और ख्याल रहे अगर हमारी ही तरफ प्यास होती तो मिलन हो नहीं सकता था उसकी तरफ से उपेक्षा होती तो मिलन कैसे होता दोनों हाथ ताली बजती भगवान और भक्त जब दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं तब मिलन होता है भक्त ही दौड़ता रहे और भगवान को फिक्र ही ना हो तो बात गई भगवान दौड़ता रहे भक्त को फिक्र ना हो तो भी नहीं होने वाला भगवान तो दौड़ ही रहा है तुम्हारे तरफ वो तुम्हारे प्राणों का प्राण है अन्यथा होगा भी कैसे तुम जरा उसकी तरफ आंख उठाओ एक कदम तुम उठाओ हजार कदम उसने उठाए ही हुए जो तेरे पास से आता है मैं पूछू हूं यही क्यों जी कुछ जिक्र हमारा भी वहां होता था क्या बुरी चीज है मोहब्बत भी बात करने में आंख भर आई और फड़फड़ा गए बहुत आंख भराई बहुत ज्यादा क्या करोगे लोभ मत करो झलक मिल जाए बहुत झलक तो दूर उसकी याद ही आ जाती ये भी कुछ कम नहीं कितने अभागे हैं जिनको याद भी नहीं आती जिनके मुंह पर कभी राम नाम नहीं आता जिनके प्राण में कभी राम नाम नहीं गूंजता सौभाग्यशाली हो कि कम से कम उसका नाम तो आता याद तो आती सोचते तो हो चलो यही सही सोचते हो कभी मिलन नहीं होगा फिर भी सोचते तो हो ये भी कम सौभाग्य नहीं कुछ तो ऐसे हैं जो ये भी नहीं सोचते दुनिया में तीन तरह के लोग हैं एक तो वे जो सोचते हैं मिलन होगा हो कर रहेगा अड़िग है उनका भाव तो होकर ही रहेगा दूसरे वे जो सोचते हैं कि मिलन नहीं होगा नहीं होगा लेकिन फिर भी कम से कम सोचते तो हैं कुछ तो सही नकारात्मक ही सही तीसरे ऐसे हैं जो उपेक्षा से भरे जो सोचते ही नहीं उनकी हालत और भी अजीब है उनके लिए परमात्मा कभी प्रश्न ही नहीं बनता अगर तुम उनसे परमात्मा की बात करो तो वह ऐसे देखते हैं कि कहां की व्यर्थ की बातें कर रहे हो अरे कुछ काम की बात करो कुछ मतलब की बात करो वे इतना भी नहीं कहते कि परमात्मा नहीं है नित्य ने लिखा है कि दिन थे जब लोग परमात्मा को मानते थे और दिन थे जब लोग परमात्मा को नहीं मानते थे अब तो ऐसा वक्त आ गया कि लोग परमात्मा को विचारणी भी नहीं मानते नहीं कहने की भी कौन झंझट लेता है लोग कहते हैं हा जी होगा चलो काम की बात करें तुम्हारी धारणा पर सब निर्भर है और जब धारणा पर ही सब निर्भर है तो क्यों नकारात्मक धारणा बनाओ क्यों ना विधायक धारणा हो और भक्ति तो विधायक धारणा है सब वही सब हैं दिन वही दिन है जो तेरी याद में गुजराए याद करो तुम फिक्र छोड़ो मिलने न मिलने की तुम सिर्फ याद करो तुम सिर्फ पुकारो सबा यह उनसे हमारा प्याम कह देना गए हो जब से यहां सुबह और शाम ही न हुई याद जब आ जाए तो पुलक से भर जाना जब याद खो जाए तो रोना और कहना सबा यह उनसे हमारा प्याम कह देना गए हो जब से यहां सुबह और शाम ही न हुई लेकिन फिर भी मैं तुमसे इतना कहूंगा कि नकारात्मक धारणा भी अच्छी है उपेक्षा से कुछ तो है चलो दुश्मनी ही सही कतह कीजिए ना ताल्लुक हमसे कुछ नहीं है तो अदावत ही सही चलो दुश्मनी ही सही चलो नकारात्मक संबंध ही सही पीठ ही किए हो परमात्मा की तरफ चलो कम से कम पीठ तो किए हो पीठ है तो कभी मुंह मुंह भी हो, हो जाएगा लेकिन सरल हो जाए बात क्यों ना सरल बना दो इसे क्यों ना उन्मुख हो जाओ मैं तुमसे जो बार बार कहता हूं अभी हो सकता है यहीं हो सकता है उसका केवल इतना ही प्रयोजन है कि यह भाव तुम्हारे भीतर प्रगाढ़ हो जाए कि जब तुम चाहोगे तभी हो सकता तुम्हारी चाहत की पूर्णता चाहिए तुम्हारी चाहत में त्वरा चाहिए तुम्हारी चाहत में बल चाहिए और जब तुम्हारा मिलन होगा तब तुम चकित होगे तुम ही मिलने को सुख नहीं थे वही भी उस सुख था सदियों तुम ही नहीं तड़फे तुमने उसे उस, उसे भी तड़फाया जब सुना तुम भी मुझे याद किया करते हो क्या कहूं हद न रही कुछ मेरी हैरानी की जान के तुम कितने न चकित हो जाओगे उस दिन जिस दिन तुम पाओगे परमात्मा भी तुम्हारी याद कर रहा था अस्तित्व तुम्हें पुकार रहा था हम जिससे दूर हो गए हमने ही कुछ नहीं खोया है उसने भी कुछ खोया इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अभी घटना घट सकती अगर अक, अकेले तुम्हारी ही यात्रा की बात होती तो शायद कभी नहीं घट सकती थी मैं तुम्हारे प्रश्न का ऐसा ही अर्थ लेता हूं तुम यह सोच रहे हो कि अपने ही प्रयास से करना है परमात्मा का तो कुछ पता नहीं सोचता भी हो ना सोचता हो उसे हमारा पता भी हो ना पता हो उसे रस भी हो हमसे मिलने में या ना हो हम को चलना है तो फिर रास्ता बड़ा लंबा हो जाएगा रास्ता बड़ा अकेला हो जाएगा इसलिए लंबा हो जाएगा लेकिन सारे संतों के अनुभव का सार यही है कि जिसने भी उससे मिलन पाया उसने लौट के यही कहा हमें उसकी याद नहीं करते वो भी हमें पुकारता था इसलिए कहता हूं ध्यान दो गुणों अभी हो सकता है यही हो सकता यह बात तुमसे मैं दोहराए जाऊंगा ताकि ये पड़ती रहे चोट पड़ती रहे चोट बूंद बूंद सागर बन जाता है पांचवा प्रश्न मैं जब तब भक्ति ध्यान सब कर चुका हूं लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला अब आपकी शरण आया हूं मुझे उबारें तुमने जो भी किया होगा किया नहीं बस ऐसे ही टाल दिया होगा नहीं तो जब तब भक्ति ध्यान सब कर लेते और न मिलता अरे एक ही कर लेते तो मिल जाता इतनी दवाइयां पीने की जरूरत ना थी ऐसी कोई बीमारी नहीं तुम्हारी तुम कहते हो कि तुम पूरे पूरा दवाखाना पी गए इतनी जरूरत ही ना थी इतने कुएं नहीं खोदने थे जलालुद्दीन रूमी एक दिन अपने शिष्यों को लेकर आश्रम के पास के खेत में गया और उसने अपने सिस्टम को कहा कि कुछ पाठ सीखो देखो यहां क्या हो रहा है। खेत का किसान कुछ झक्की रहा होगा उसे कुआ खोदना था तो उसने एक कुआ खोदा आठ दस फीट खोदा फिर उसने कहा अरे यहां पानी नहीं मिलता तो उसने दूसरा कुआ खोदा ऐसे वो कोई दस कुएं खोद चुका पूरा खेत ही खराब कर डाला और अब ग्यारहवां खोद रहा था जललुद्दीन का जरा इस किसान से कुछ सीखो अब यह ग्यारहवां खोद रहा है और आठ दस फीट फिर खोदेगा और फिर पाएगा कि पानी नहीं मिलता आठ दस फीट में कहीं पानी मिलता है पचास फीट जाना चाहिए और अगर ये एक ही कुआ खोदता रहता तो कभी का पानी मिल गया होता मगर ये खोदता है एक छोड़ देता बीच में देखता है कि मिट्टी ही मिट्टी आती जाती पानी तो आता नहीं पहले मिट्टी ही आती सच तो ये है जब तुम कुआ खोदते हो पहले तो कूड़ा करकट आता जो जमीन पर जम गया फिर कंकड़ पत्थर हाथ आते फिर रूखी मिट्टी हाथ आती फिर गीली मिट्टी हाथ आती पानी की खबर मिलने लगी जब से मिट्टी गीली होती पानी की खबर मिलने लगी जब से तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगते और हृदय गीला होने लगता पानी की खबर मिलने लगी फिर पानी भी आता है तो पीने योग्य नहीं होता गंदा होता है मटमैला होता है मगर जब पानी आ गया तो पीने योग्य भी आ जाएगा खोदे जाओ फिर जल्दी ही निर्मल झरने उपलब्ध हो जाते मगर खुदाई चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहते हो मैंने जब तब भक्ति ध्यान सब किया तुमने कई गड्ढे खोदे लेकिन कुआं नहीं खोदा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला तो तुम्हारी शिकायत ऐसी लगती जैसे परमात्मा ने तुम्हें धोखा दिया कहीं कुछ नहीं मिला अब तुम यहां आ गए हो चलो कोई हर्जा नहीं यहां कुआ खोदना गड्ढा मत खोदना और तुम पहले से होशियारी कर रहे हो अब तुम कह रहे हो आपकी शरण आ गया हूं मुझे उबार तुम यह कह रहे हो कि अब मैं कुआ खोदू तुम अपनी पुरानी तरकीब छोड़ो कुआ तुम्ही को खोदना पड़ेगा मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि बीच में छोड़ने ना दूंगा भागने लगोगे पुरानी आदत इतने जब तब तुमने किए दो चार दिन बाद तुम कहोगे कब चले इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि रोकने की पूरी कोशिश करूंगा कुआ तो तुम्हें को खोदना पड़ेगा यह कुआ ऐसा है कि दूसरे खोदे दूसरे के खोदे नहीं बनता यह तुम्हारा कुआ है यह तुम्हारी आत्मा का कुआ है ये तुम्हें अपने भीतर खोदना है त्वरा चाहिए एक एकजूठ भाव चाहिए सातत्य चाहिए धीरज चाहिए प्रतीक्षा चाहिए प्रार्थना चाहिए और लग गए एक बार तो लौटने की जल्दबाजी नहीं चाहिए क्या जल्दी है लौटने की लौट के भी क्या मिलेगा बहुत लोग हैं यही करते रहते दो दिन कुछ किया चार दिन कुछ किया बड़ी जल्दी में एकदम चाहते हैं जल्दबाजी के कारण कहीं भी कुछ बात पूरी नहीं हो पाती किसी पौधे के ठीक ठीक जड़ें नहीं निकल पाती तुमने छोटे बच्चों को देखा कभी कभी आम की गुठली को गाड़ाते, मगर चैन नहीं उनको थोड़ी देर बाद खोद के देखते हैं कि अभी तक आम का पौधा निकला कि नहीं रात नींद नहीं आती कई दफा ख्याल आ जाता कि पौधा शायद निकल आया हो सुबह उठ के फिर खोद कर देख लेते पौधा कभी ना निकलेगा जरा जमीन में गुठली को पड़े तो रहने दो गलने तो दो उघाड़ उघाड़ के बार मार मत देखो पानी की बहुत जल्दी मत रखो मिलेगा तुम अपना श्रम पूरा करो तुम अपनी तरफ से कमी मत करो फिर इतनी दवाइयों की जरूरत भी नहीं कभी कभी बहुत दवाइयां फायदे की जगह नुकसान कर जाती और जो दवाई तुम्हारे लिए ना हो वो दवाई हानिकार होती अब तुमने जप तप ध्यान भक्ति सब कर डाला जरा ये तो सोचना चाहिए कि मेरे अनुकूल क्या है मेरी तरंग किससे बैठती है, मेरे भाव की गांठ किससे बंधती जरा इसे देखना चाहिए जल्दी ही खोदने मत लग जाओ जरा देख भी तो लो कि यहां जल मेरे लिए मिलेगा या यहां जो जल मिलेगा वो मेरे लिए होगा थोड़ा देख के थोड़ा परख के थोड़ा समझ पूर्वक, अगर तुम्हारे भीतर प्रार्थना सरलता से उठती हो सुगमता से उठती हो श्रद्धा का बहाव सहज हो संदेह करने में तुम्हें कठिनाई होती हो और श्रद्धा सरलता से आती हो तो भक्ति प्रार्थना पूजा अर्चना उस तरफ लगो अगर तुम्हें संदेह बड़ा तीव्रता से आता हो श्रद्धा बिठाना मुश्किल पड़ती हो लाख उपाय करो श्रद्धा खिसल खिसल जाती हो पैर फिसल फिसल जाते हो तो फिर तुम भक्ति की फिक्र छोड़ो फिर ध्यान फिर बोध का मार्ग पकड़ो जहां श्रद्धा अनिवार्य शर्त नहीं है लेकिन पहले अपनी जरा ठीक से पहचान कर लो इसके पहले कि तुम यात्रा पर निकलो थोड़ी अपना आत्मनिरीक्षण कर लो और कठिन नहीं है यह बात तो मगर जरा ही शांत बैठ के विचार करोगे तो तुम्हें यह बात दिखाई पड़ने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या उचित और अनुकूल होगा हर घट से अपनी प्यास बुझा मत ओ प्यासे प्याला बदले तो मधु ही बिस बन जाता है पपीहे पर वजगरे फिर भी उसने अपनी पीड़ा को किसी दूसरे जल से नहीं कहा लग गया चांद को दाग मगर अब तक निशी आंगन तचकर वह और न जाकर कहीं रहा हर एक यहां है अडिग अचल अपने प्रण पर फिर तू ही क्यों भटका फिरता है इधर उधर मत बदल बदल कर राह सफर तय कर अपना हर पथ मंजिल की दूरी नहीं घटाता है हर दहरी पर मत अपनी भक्ति चढ़ा पागल हर मंदिर का भगवान न पूजा जाता है हर घट से अपनी प्यास बुझा मतो प्यासे प्याला बदले तो मधु ही बिस् बन जाता है पहले ठीक से पहचान तो लोग जहर किसी बीमारी में अमृत हो जाता है और किसी बीमारी में अमृत भी जहर हो जाता है तुम्हारी बीमारी क्या है तुम संदेह की बीमारी से भरे हो तो ध्यान की औषधि काम आएगी फिर तुम श्रद्धा के मार्ग पर न चल सकोगे अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा का झरना कल कल बह रहा है सुगमता से तुम श्रद्धा कर लेते हो चाहे कोई लूटे चाहे कोई धोखा दे चाहे कोई कुछ भी तुम्हारे साथ कर ले फिर भी तुम्हारी श्रद्धा अखंड बनी है टूटती नहीं मिटती नहीं तो फिर भक्ति के रास्ते से तुम ऐसे उतर जाओगे कि पतवार भी ना चलानी पड़ेगी जैसे पाल खोल देते नाव होगा और बैठ जाते हवा के रुख को देखकर और नाव चल पड़ती हवा ले जाती विपरीत मत लड़ो जो तुम्हारे अनुकूल ना हो उससे मत उलझो ऐसा लगता है कि तुम उलझे होगे व्यर्थ की विपरीतताओं से जब तब भक्ति ध्यान सब कर चुका एक से ही काम हो जाता इतने द्वार दरवाजे बदलने की जरूरत नहीं मैं पहली बात तुमसे जो कहना चाहता हूं वो बुनियादी है उसके बाद ही ठीक कदम उठते हैं पहले अपनी पहचान कर लो दुनिया में दो तरह के स्वभाव हैं पुरुष का स्वभाव स्त्री का स्वभाव सारा अस्तित्व तो दो में विभाजित है स्त्री और पुरुष और मनुष्य की दुविधा यही है कि मनुष्य का निर्माण दोनों से मिलके हुआ है तुम्हारा आधा हिस्सा तुम्हें मां से मिला आधा पिता से मिला तो तुम्हारे भीतर दोनों मौजूद हैं, स्त्री भी मौजूद है पुरुष भी मौजूद है तो कोई पुरुष अकेला पुरुष नहीं है पुरुष के साथ साथ स्त्री भी है और कोई स्त्री अकेली स्त्री नहीं है स्त्री के साथ साथ पुरुष भी है जो अंतर है वो मात्रा का है हो सकता है? तो तुम पचपन पुरुष हो और पैतालीस स्त्री हो बस इतना ही अंतर है या कि तुम साठ प्रतिशत स्त्री हो और चालीस प्रतिशत पुरुष हो बस अंतर मात्रा का है अंतर गुण का नहीं इसलिए तो कभी कभी ऐसी घटना घट गट जाती कि कोई पुरुष पुरुष था और फिर अचानक रूपांतरण हो जाता और स्त्री हो गया कि स्त्री थी और अचानक रूपांतरण हो गया और पुरुष हो गया और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि दिक्कत नहीं है हार्मोनल परिवर्तन से स्त्री को पुरुष पुरुष को स्त्री बनाया जा सकेगा और भविष्य में इस सदी के बीतते बीतते बहुत लोग इस परिवर्तन से गुजरेंगे क्योंकि ऊब जाते लोग स्त्री रहते रहते ऊब गए पुरुष हो गए पुरुष रहते रहते उब गए स्त्री हो गए ज्यादा स्वतंत्रता हो जाएगी एक ढंग का जीवन देख लिया दूसरे ढंग का जीवन देख ले रूपांतरण संभव है क्योंकि तुम दोनों हो मनुष्य बायसेक्सुअल है इसका मतलब यह हुआ कि धर्म के जगत में भी तुम्हारे भीतर से दो राहें निकल एक पुरुष की एक स्त्री की पुरुष की राय है ध्यान की स्त्री की राय है प्रेम की तो तुम अपने भीतर ठीक से पहचान लो और ध्यान रखना यह मत समझना कि तुम सारे रूप से स्त्री हो इसलिए तुम्हें अनिवार्य रूप से प्रेम का मार्ग ठीक पड़ जाएगा ज्यादा संभावना है मगर अनिवार्य नहीं और यह भी मत समझ लेना कि तुम पुरुष हो इसलिए शरीर से पुरुष हो इसलिए तुम्हें ध्यान का मार्ग सुगम पड़ जाएगा संभावना ज्यादा है लेकिन अनिवार्य नहीं ठीक से अपने भीतर पहचान करनी पड़ेगी बहुत पुरुष हैं जिनके भीतर बड़ी स्तरण कोमलता है और बहुत स्त्रियां हैं जिनके भीतर बड़ी पुरुष कठोरता है कुछ भी बुरा नहीं है जैसा है ठीक है उसको ठीक से पहचान लो और उसके अनुकूल चल पड़ो या तो ध्यान या प्रेम इन दो में से चुनाव कर लेना है ये चुनाव एक बार ठीक हो जाए तो फिर पूरी ताकत लगा दो फिर यहां वहां मत भटको फिर बार बार गड्ढे अलग अलग जगह मत खोदो एक ही दवा काफी है और तुम कहते हो अब आपकी शरण आया मुझे उबारें मैं पूरा साथ दूंगा उबरना तो तुम्हें ही पड़ेगा क्योंकि इस गड्ढे में तुम गए हो खुद मैं तुम्हें इस गड्ढे में ले नहीं गया तुम बिना सहारे इस गड्ढे में गए हो चाहो तो तुम बिना सहारे भी बाहर आ सकते हो लेकिन अगर यह कठिन मालूम पड़ रहा हो तो किसी के हाथ का सहारा पकड़ा जा सकता है लेकिन फिर भी आना तुम्ही को बाहर पड़ेगा परमात्मा उधार नहीं मिल सकता किसी और के द्वारा नहीं मिल सकता और अच्छा है कि किसी और के द्वारा नहीं मिलता परमात्मा भी उधार मिलने लगता तो सारा मूल्य खो जाता जितना तुम श्रम करोगे उसे पाने के लिए उतना ही आनंद का अनुभव होगा अच्छा है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें पहाड़ की चढ़ाई पर से खुद जाना पड़ता है और सब तरह के बोझ अलग कर देने होते हैं और धूप गर्मी और वर्षा और शीत सब सहनी पड़ती अच्छा है कि परमात्मा के शिखर पर ले जाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं नहीं तो सब मजा चला जाए ऐसा ही तो हो रहा है प्रकृति में समझो कि जब तेंजिंग और हेलैरी पहली दफा एवरेस्ट पर गए तो जो आनंद उन्हें अनुभव हुआ होगा अगर तुम्हें हेलीकॉप्टर से ले जाकर एवरेस्ट को उतार दिया जाए तो तुम्हें वो आनंद अनुभव नहीं होगा क्योंकि आनंद का निन्यानबे प्रतिशत तो यात्रा में है मंजिल तो यात्रा की ही पूर्ण होती है यात्रा के बिना पूर्णा होती कैसी निन्यानबे प्रतिशत खो गया तो पुनः होती कैसी तुम अगर हेलीकॉप्टर से उतार दिए गए एवरेस्ट पर तो तुम्हें आखिरी एक प्रतिशत मिलेगा वो निन्यानबे प्रतिशत तो खो गया और निन्यानवे प्रतिशत के कंधे पे बैठकर ये एक प्रतिशत शिखर पे पहुंचता था ये जमीन पे पड़ा रह जाएगा इसका कोई मूल्य नहीं तुम ऐसा ही समझो कि तुम पानी गर्म कर रहे हो तुमने निन्यानबे डिग्री तक पानी गर्म किया अभी भी भाप नहीं बना फिर 100 डिग्री तक पानी गर्म हुआ और छलांग लगी भाप बना तुमने कहा अरे 100 सौवीं डिग्री पे बनता है भाप एक ही डिग्री की तो बात है निन्यानवे से 100 सौवीं डिग्री एक ही डिग्री पे भाप बनता है मगर ये एक डिग्री निन्यानबे के बाद आनी चाहिए अगर तुम यही एक डिग्री लेकर बैठे रहे और पानी को कुनकुन रहे कभी भाप ना बनेगा निन्यानबे डिग्री के कंधे पर बैठ के आनी चाहिए मंजिल यात्रा की पूर्ण होती है तो जितनी कठोर जितनी श्रमसाध्य यात्रा है और जितने आनंद उत्सव से गीत गा के तुम पूरा करोगे उतनी ही चरम शिखर पर तुम पहुंचोगे परमात्मा तक जाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं हो भी नहीं सकता इसलिए मैं तुम्हें नहीं उबार सकूंगा तुम उबरोगे तो ही उबरोगे बुद्ध ने कहा है बुद्ध पुरुष इशारा कर सकते हैं चलना तो तुम ही को पड़ेगा आखिरी प्रश्न आप कहते हैं कि उदासी ठीक नहीं लेकिन मृत्यु के रहते उदासी से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है दृष्टि की बात है अभी मृत्यु कहां अभी तो तुम जीवित हो एक बात तो पक्की है अभी तुम मरे नहीं अगर जीवन के रहते तुम जीवन के आनंद से नहीं भरे हो तो फिर मृत्यु की बात उठा के अभी मृत्यु हुई नहीं होगी कभी और कौन जाने होगी कि नहीं होगी क्योंकि जानने वाले तो कहते हैं कभी नहीं होती जानने वाले तो कहते हैं मृत्यु बड़े से बड़ा झूठ है होता ही नहीं आभास मात्र है शरीर तो मरता नहीं क्योंकि शरीर मरा हुआ है और आत्मा मर नहीं सकती क्योंकि आत्मा अमर है दोनों का संयोग टूटता है संयोग टूटने का नाम मृत्यु है बस ऐसा ही समझो सुई धागा अलग अलग हो गए बस इतना इससे ज्यादा नहीं सुई भी है धागा भी है फिर लोगे, अगर थोड़ी वासना है तो फिर धागा सुई में पिरो जाएगा फिर नया जन्म ले लोगे जीवन शाश्वत है देह जीवित नहीं है और जो तो तुम्हारे भीतर जीवित है वो कभी मृत नहीं हो सकता मगर ये तो जानने वालों की बात हुई तुम्हें भय लगा है मगर एक बात तो समझो अभी मौत आई नहीं अभी तो जीवन को जी लो तुम कहते हो मौत के रहते आदमी कैसे उदास ना हो मैं कहता हूं जीवन के रहते तुम उदास कैसे हो अगर जीवन के रहते तुम उदास हो तो मौत का तो तुम सिर्फ बहाना खोज रहे हो इधर जीवन बरस रहा सब तरफ वसंत वृक्षों पर फूल खिले पक्षियों के कंठों में गीत हैं सब तरफ चांद तारे नाच नाच रहे और तुम बैठे उदास तुम कहते हो मौत के रहते मौत कहां है अभी तुम तो नहीं मरे जब मरो तब देख लेना जब मरो तब उदास हो लेना अभी तो नाचो और मैं तुमसे यह कहता हूं अगर तुम अभी नाचो तो तुम्हारा नाच तुम्हें मृत्यु से मुक्त कर देगा अगर तुम उत्सव में पूरे डूब जाओ तो तुम जान लोगे अमृत को अमृत उत्सव में ही जाना जाता है गहन आनंद के क्षण में ही पहचाना जाता है उसे पहचान लिया तो फिर कोई मृत्यु ना होगी तुम कहते हो मृत्यु के रहते कैसे उदास ना हो मैं कहता हूं जीवन है जीवन के परम रत्त में सम्मिलित हो जाओ जीवन को जानते ही तुम जान लोगे मृत्यु होती नहीं यह जाने का छिन्न आया पर कोई उदास गीत अभी गाना ना वो जो जानता है वो तो मृत्यु के क्षण में भी तुमसे कहेगा कि ठहरो बुद्ध ने कहा मैं जाता हूं शिष्य रोने लगे बुद्ध ने कहा यह कैसी बात चालीस वर्षों तक निरंतर यही समझाया कि मृत्यु नहीं होती फिर भी तुम रोने लगे तुमने मुझे सुना या नहीं उनका निकटतम शिष्य आनंद भी छाती पीट कर रोने लगा बुधने का आनंद तू पागल हुआ चालीस वर्ष छाया की तरह मेरे पीछे रहा मेरी हर बात सुनी फिर भी तू रोता है मेरे जाने से क्या होगा कौन जा रहा है कौन जाता है न कोई कभी गया ना कभी कोई जाता है यह जाने का छिनाया पर कोई उदास गीत अभी गाना ना चाहना जो चाहना पर उल्हाना मन में उम्मीद कभी लाना ना वह दूर दूर सुनो कहीं लहर लाती है और भी दूर दूर दूरता का स्वर उसमें हां मोह नहीं पर कहीं विछोय नहीं वह गुरुतर सच युगातीत रे बुलाना ना मृत्यु के क्षण में जिसने जीवन को खूब जिया है भरपूर जिया है वो तो सुनेगा वह दूर दूर सुनो कहीं लहर लाती है और भी दूर दूर दूरता का स्वर वो तो सुनेगा आ गया परम का स्वर परम का संगीत परमात्मा की पुकार उसमें हां मोह नहीं पर कहीं बिछोए नहीं वह गुरुतर सच योगातीत रे बुलाना ना यह जाने का छिनाया पर कोई उदास गीत अभी गाना ना नहीं भोर समझा उमकते निमकते सूरज चांद तारे नहीं वहां उझकते झिझकते डगमग किनारे वहां एक अंतस्थ आलोक अविराम रहता पुकारे यही ज्योति कवच है हमारा निजी सच सार जो हमने पाया गढ़ा चमकाया लुटाया उसकी सुप्रीत छाया से बाहर ओमीत अब जाना ना कोई उदास गीत ओमीत अभी गाना ना जिसने जीवन को जिया है भरपूर जिया है बेझिझक जिया है समग्र भाव से जिया है मौत के क्षण में वो देखेगा जा रहा हूं उस लोक में नहीं भोर संझा उमकते निमकते जहां ना सुबह होती ना सांझ जहां परिवर्तन नहीं सूरज चांद तारे नहीं वहां उझकते झिझकते डगमग किनारे वहां एक अंतस्थ आलोक अविराम रहता पुकारे वहां तो भीतर का सूरज जलता है वहां एक अंतस्थ आलोक अविराम रहता पुकारे यही ज्योति कवच है हमारा निजी सच यही हमारी निजी सत्यता है यही हमारा प्रमाणिक सत्य है अमृत हमारा प्रमाणिक सत्य है वेद कहते हैं अमृतस्य पुत्रा हे अमृत के पुत्रो मृत्यु के झूठ में मत पड़ जाना यही ज्योति कवच है हमारा निजी सच सार जो हमने पाया गढ़ा चमकाया लुटाया उसकी सुप्रीत छाया से बाहर उम्मीद अब जाना ना जिसने जाना है जीवन को जो देखेगा मृत्यु में गहरी आंख से वो कहेगा अब जो एक प्रीतिपूर्ण छाया पड़ रही है अब इसके बाहर नहीं जाना मृत्यु उसके लिए समाधि है सार जो हमने पाया गढ़ा चमकाया लुटाया उसकी सुप्रीत छाया से बाहर उम्मीद, अब जाना ना कोई उदास गीत उम्मीद, अब गाना ना चाहना जो चाहना पर उल्हाना मन में उम्मीद कभी लाना ना जिन्होंने जाना है वो तो कहेंगे मृत्यु से कोई शिकायत नहीं है कोई उल्हाना नहीं मृत्यु को छीनती नहीं अगर तुम सजग हो तो मृत्यु कुछ दे जाती है मृत्यु इस जीवन का अंत नहीं महाजीवन का प्रारंभ है और तुम कहते हो मृत्यु के रहते हम उदास कैसे ना हो मृत्यु है कहां मृत्यु तुमने मान रखी और तुम्हारी मान्यता तब तक ना टूटेगी जब तक तुम जियो ना इसलिए कहता हूं उमंग से जियो मस्ती से जियो गीत गुनगुनाते जियो तुम्हारा जीवन एक नृत्य हो एक उत्सव हो उस उत्सव की चोट में ही सारी मृत्यु पिघल के बह जाती और तुम्हारा जो निजी सच है वो निखर के सामने आ जाता है फिर तुम मृत्यु के द्वार पर परमात्मा को अपने से मिलता हुआ पाओगे मृत्यु का द्वार खुलेगा और तुम पाओगे तुम परम ज्योति में प्रवेश पा रहे हो कोई शिकायत ना होगी धन्यवाद होगा प्रार्थना पूजा का भाव होगा मृत्यु के क्षण में भी क्योंकि तुम मंदिर के द्वार पर खड़े हो गए जियो जो ठीक से जी लेता उसके लिए मृत्यु नहीं और जो ठीक से नहीं जीता वो रोज रोज मरता है हजार बार मरता है व्यर्थ ही मरता है आज इतना ही